सदगुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक बारह मृत्यु एक असत्य है चौथा प्रश्न मैं अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक साहित्यकार विचारक दार्शनिक वैज्ञानिक अथवा धर्माचारी होकर भी मृत्यु को ही जी रहा हूं मृत्यु से मुक्ति संभव है तो मित्रता कर उससे एकाकार होने का उपाय क्या है राम रामनारायण सिंह चौहान मृत्यु एक असत्य है, सबसे बड़ा असत्य न कभी घटा न कभी घटेगा मनुष्य दो तत्वों का जोड़ है एक तत्व तो है मरण धर्म जो मरा ही हुआ है जो मरा ही हुआ है उसकी तो मृत्यु कैसे होगी और दूसरा तत्व है अमृत जो अमृत है उसकी तो मृत्यु कैसे होगी फिर मृत्यु किसकी होती ना शरीर मर सकता है क्योंकि शरीर मरा ही हुआ है ना आत्मा मर सकती क्योंकि आत्मा अमृत है फिर मरता कौन है कोई भी नहीं मरता सिर्फ शरीर और आत्मा का संबंध छूट जाता है और तुम संबंध को ही अगर जीवन समझते हो तो फिर संबंध छूटने को तुम मृत्यु समझ लेते हो संबंध को जीवन समझने की भ्रांति से मृत्यु पैदा होती संबंध यानी तादात्म्य तुमने अगर यह मान रखा है कि मैं शरीर हूं तो फिर मृत्यु घटेगी और तुम अगर जान लो कि मैं शरीर नहीं हूं फिर कैसी मृत्यु शरीर मरेगा मरा ही हुआ था और आत्मा मर नहीं सकती आत्मा अमृत है काश तुम जीवन में ही इस तत्व को जान लो तो तुम मृत्यु में ही हंसते हुए नाचते हुए गीत गाते हुए प्रवेश करोगे क्योंकि सिर्फ संबंध छूट रहा है रामनारायण सिंह चौहान अभंग नाम के मासिक पत्र के संपादक हैं अभंग शब्द प्यारा है शरीर और आत्मा अलग अलग है भिन्न भिन्न अभिन्न नहीं अभंग नहीं है और हम सोच लेते हैं कि अभंग अभिन्न है अन्य है वहीं भ्रांति हो जाती महाराष्ट्र में हुए संतों के पदों को अभंग कहा जाता है वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने ये सत्य देख लिया ये देह और आत्मा का एक होना झूठ है जिस दिन ये देखा कि देह और आत्मा का एक होना झूठ है उसी दिन उन्होंने ये जाना कि आत्मा और परमात्मा का एक होना सच है। मराठी संतों के पद अभंग कहे जाते हैं क्योंकि उन्होंने आत्मा और परमात्मा का एक होना जान लिया अभंग होना जान लिया वे उसी अभंग भाव से पैदा हुए उसी अखंड भाव से पैदा हुए परमात्मा और आत्मा की एकता से ही उनका जन्म हुआ है वही उनकी गंगोत्री जब तक हम मानेंगे कि शरीर के साथ में एक हूं तब तक अड़चन जारी रहेगी फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता फिर चाहे कोई अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साहित्यकार हो विचारक हो दार्शनिक हो वैज्ञानिक हो धर्माचारी हो कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक ध्यानी ना हो तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता हां ध्यानी अगर हो तो क्रांति घट जाती क्योंकि ध्यान का अर्थ ही है साक्षी में यह देख लेना कि मैं भिन्न हूं मैं देह से अलग हूं जिसे देख रहा हूं उससे दृष्टा अलग है दृश्य द्रस और दृष्टा का भेद जब बिल्कुल स्पष्ट झलक जाता है उसी दिन मृत्यु मर गई उस दिन के बाद फिर मृत्यु नहीं हालांकि बाहर के लोगों को दिखाई पड़ेगी मृत्यु एक दिन तुम जब छोड़ोगे देह को इस घर को जब तुम छोड़ोगे तो लोग समझेंगे मर गए लेकिन यह ऐसा ही पागलपन है जैसे कोई आदमी घर बदले तुम एक मकान को छोड़कर दूसरे मकान में रहने चले जाओ पूरा मोहल्ला रोए कि बेचारा मर गए लोग नहीं रोते क्योंकि वो देख लेते हैं तुम्हें जाते हुए दूसरे मोहल्ले दूसरे मकान में रहते हुए इसलिए नहीं रोते अगर तुम दिखाई ना पड़ो कि कब निकल गए इस घर से और कब पहुंच गए दूसरे घर में और दूसरे घर में पहुंच के पहचान में भी ना आओ तो लोग रोए बहुत रोए एक देह से दूसरी देह में जाना सिर्फ घर का बदलना आवास का बदलना है लेकिन चूंकि यात्रा अदृश्य की लोग नहीं देख पाते लोग तो सिर्फ इतना ही देखते हैं अभी तक यह आदमी बोलता था चलता था उठता था अब न बोलता न उठता न चलता मृत्यु हो गई वो जो असली घटना घटी है वह तो उन्हें दिखाई ही नहीं पड़ रही चर्म चक्षुओं से दिखाई पड़ने वाली वह बात भी नहीं वह तो उन्हीं को दिखाई पड़ सकती जो ध्यान को उपलब्ध हुए हूं जिन्होंने अपने भीतर जान लिया हो कि मैं शरीर से भिन्न हूं वह दूसरे के भीतर भी देख लेंगे कि मृत्यु घटती ही नहीं कभी नहीं घटी पंछी उड़ गया पिंजड़ा पड़ा रह गया है अब पिंजड़े को तुम जो चाहो सो करो चाहो जलाओ चाहे गड़ाओ लेकिन बस पिंजड़ा है पंछी उड़ गया इसके पहले कि तुम उड़ो इस पिंजड़े से काश जान लो कि मैं पिंजड़ा नहीं हूं तो फिर दूसरे पिंजड़े में प्रवेश करने की जरूरत ना रह जाएगी फिर तुम विलीन हो जाओगे अस्तित्व में एक हो जाओगे फिर न कोई जन्म होगा न कोई मृत्यु होगी फिर शाश्वत तुम्हारा जीवन होगा फिर तुम सनातन नियम के साथ एक हो जाओगे सनंतनों। बुद्ध कहते हैं ऐसा सनातन धर्म है। इससे कुछ भेद नहीं पड़ता कि तुम प्रसिद्ध हो कि अप्रसिद्ध हो क्या भेद पड़ेगा कितने लोग तुम्हें जानते हैं इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता करोड़ों लोग तुम्हें जानते हो तो भी क्या होगा तुम अपने को जानते हो या नहीं सवाल यह है और मजा ऐसा है कि लोग ख्याति की आकांक्षा ही क्यों करते इसीलिए ताकि लोग उन्हें जान लें खुद को तो वे जानते नहीं खुद को पहचानते नहीं आत्मा से कभी मिलन नहीं हुआ अपनी तो मुलाकात ही नहीं है उन, उनकी स्वयं से तो उनका कोई सेतु नहीं बना इसलिए खालीपन लगता है जानना चाहते हैं मैं कौन मैं कौन हूं इसे जानने के दो उपाय हैं एक गलत एक सही गलत उपाय है दूसरों से पूछो कि मैं कौन दूसरे कैसे जानेंगे ख्याति का क्या अर्थ है दूसरों से पूछना कि मैं कौन वो कहेंगे अरे आप ख्याति साहित्यकार विचारक दार्शनिक वैज्ञानिक धर्माचारी आप भी कैसी बात कर रहे हैं आपको कौन नहीं जानता आपको दुनिया जानती अखबार में रोज तो आपकी खबर छपती अखबार में रोज़ तो आपकी फोटो छपती आप भी क्या मजाक कर रहे हैं कि पूछते हैं मैं कौन और जब बहुत लोग कहने लगते हैं कि आप महान विचारक महान दार्शनिक महान धर्माचारी यह वह तो उनकी बातें सुन सुन सुनकर तुम्हें भी भरोसा आने लगता है तुम भरोसा करना भी चाहते हो क्योंकि वो खालीपन भरना है बीतर्ष इनकी बातें सुन सुन सुनकर तुम कहते हो ठीक है ठीक ही कहते होंगे जब इतने लोग कहते हैं तो कैसे गलत कहेंगे और बार बार सुन के एक आत्मसम्मोहन पैदा होता है तुम अपने को मान लेते हो कि मैं यही मेरे एक प्रोफेसर थे उनसे मैंने एक दिन कहा कि हमारी सारी मान्यताएं आत्मसम्मोहन है उन्होंने कहा जैसे तो मैंने कहा कि कल कल आपको उत्तर दूंगा वो अक्सर बीमार रहते थे और चिकित्सक उनसे परेशान थे क्योंकि बीमारी कुछ थी नहीं मान्यता की बीमारियां थी उनकी धारणाएं थी उन धारणाओं के हिसाब से वो बीमार होते थे बहुत लोग ऐसे ही बीमार होते उनके एक पक्की धारणा होती बस वो धारणा उनको बीमार बनाए रखती मैं सुबह ही उनके घर पहुंचा मैंने उनकी पत्नी को कहा वो अभी सोए हुए थे मैंने उनसे कहा कि सुनो थोड़ा मेरा सांस दो मैं एक प्रयोग कर रहा हूं जब तुम्हारे पति उठें तो तुम उनसे पूछना कि क्या रात तबीयत ठीक नहीं थी बुखार रहा क्योंकि चेहरा पीला पीला मालूम पड़ता है पत्नी ने कहा ठीक है क्या प्रयोग कर रहे हैं मैंने कहा मनोविज्ञान का, का प्रयोग है जरा सांत दोगी तो ठीक होगा सांत सांझ तक भर जरूरत है उनका जरूर कह दूंगी मेरा क्या बिगड़ता कहने में उनके नौकर से मैंने कहा कि जब तू कमरा साफ करने जाए और मालिक को मिले तो जरा एकदम चौंक के देखना हो कहना क्या हुआ आप कुछ हाथ पर कपते से लगते तबीयत खराब है क्या उनके बाहरी बागवान मिल गया उसको मैंने कहा कि देख जब वो निकले यूनिवर्सिटी जाने के लिए तो भूलना मत ऐसी कह देना कि क्या मामला है इतने पीले आप पड़ रहे मत जाइए विश्राम करिए तबीयत तो खराब मालूम होती रास्ते में पोस्ट ऑफिस पड़ता था पोस्ट मास्टर को भी मैं कह आया कि वो यहां से निकलते हैं रोज जब वो निकलें तो तुम जरा ख्याल रखना ऐसी बाहर खड़े हो जाना नमस्कार करके कह देना कि बात क्या है आप ऐसे चल रहे हैं जैसे कि गिर पड़ेंगे ऐसा मैं कई लोगों को समझाया और यूनिवर्सिटी में जहां वो बैठते थे उनका जो चपरासी था बाहर उससे मैंने कहा कि जब वो आए तो, तो एकदम उठकर उनको पकड़ लेना क्या आपको क्या हुआ आप कैसे चल रहे हैं पैर लड़खड़ा रहे हैं चेहरा पीला पड़ रहा है आंखें जर्द हुई जा रही क्या मामला है उसने कहा कि ऐसा करने में वो नाराज ना होंगे मैंने कहा मैं जुम्मा लेता हूं नाराज मैं एक प्रयोग कर रहा हूं तू फिक्र मत कर कुछ नाराज हो कुछ में तो फिक्र ही मत करना शाम को मैं सब हल कर लूंगा सुबह वो उठे पत्नी ने कहा कि क्या हुआ रात तबियत ठीक नहीं रहे नहीं तबीयत बिल्कुल ठीक है मैं मत सोया कोई गड़बड़ नहीं तू ऐसी बात क्यों पूछती नहीं उसने कहा कि चेहरा आपका थोड़ा पीला सा लगता है और थके मांदे लगते हैं उसने कहा कि तेरा भ्रम मैं बिल्कुल ठीक हूं मगर भीतर सख्त तो आ गया और जब कमरे में बाथरूम से निकले और कमरा साफ करने वाले नौकर ने कहा मालिक आप कैसे चल रहे हैं तबियत खराब तो नहीं उन्होंने कहा कुछ थोड़ी रात नींद ठीक से नहीं आई पत्नी ने सुना तो पत्नी हैरान हुई क्योंकि सुबह उससे वो इंकार कर चुके थे मगर वो चुप रही मैंने उससे कहा शाम बिल्कुल चुप ही रहना बाहर निकले बागवान ने कहा कि आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं मत जाइए मालिक आपकी हालत ठीक नहीं उन्होंने कहा है तो मेरी भी हिम्मत जाने की नहीं लेकिन एक जरूरी काम है। जाना पड़ेगा रात तबीयत ठीक नहीं रही बुखार रहा पत्नी सुनी तो बहुत हैरान हुई वो भी चकित हुई कि मैं भी क्या प्रयोग कर रहा हूं ये बीमारी हुए जा रहे और जब पोस्ट ने बाहर टहलते हुए उनसे कहा कि आपकी हालत ऐसी लग रही जैसे महीनों से बीमार रहे हो चेहरा पीला पड़ गया है हाथ पैर कप रहे हैं और आप पैदल जा रहे हैं अरे मुझसे कहते तो मैं गाड़ी लेके आपको यूनिवर्सिटी छोड़ देता उन्होंने कहा कि सोचा तो मैंने भी था कि किसी की गाड़ी बुला लूं, फिर मैंने सोचा कि रात भर तबीयत ठीक नहीं थोड़ा सुबह चलूंगा तो थोड़ा ठीक रहेगा हालांकि तुम्हारी बात ठीक है मैं हाँ पा मेरी हालत खराब है तो तुम मुझे गाड़ी से छोड़ी दो तो पोस्टमास्टर ने अपनी गाड़ी में उनको लाके यूनिवर्सिटी छोड़ा जैसे ही वो उतरे उनके चपरासी ने उन्हें पकड़ा कि मालिक आप गिर जाओगे उन्होंने कहा तू ठीक कहता वो चपरासी का सहारा लेके अपने कमरे में गए वहां में मौजूद था मैंने उनसे कहा आपकी क्या हालत हो रही उन्होंने कहा कि सुनो जरूरी काम था इसलिए मुझे आना पड़ा यह तुम निपटा लेना वाइस चांसलर से इतनी इतनी बातें कह देनी है मेरी तरफ से कह देना और क्षमा मांग लेना कि मेरी हालत बहुत खराब है और मुझे नहीं लगता कि मैं दो चार दिन बिस्तर से उठ सकूंगा इतनी खराब तो मेरी हालत कभी हुई नहीं कि इतने लोगों ने जिसने देखा उसने कहा मैं का काम है आपको घर तक छोड़ा हूं चल के क्योंकि और डॉक्टर की जरूरत हो तो मैं डॉक्टर को बुला लू उनका डॉक्टर को भी बुला लो मुझे घर भी छोड़ा डॉक्टर को भी ले आया मैं उनको घर भी छोड़ा डॉक्टर ने देखा तो 102 डिग्री बुखार डॉक्टर भी हैरान हुआ उस, उसको मालूम था कि ये सब मैं कह रहा हूं और ये उसने भी कहा कि हद धो गई कि एक डिग्री बुखार और पत्नी भी बड़ी चौंकी की 102 डिग्री बुखार और सुबह मुझसे कहा कि बिल्कुल ठीक थे और वो तो बिस्तर पे लग गए और शाम को जब मैं डॉक्टर को लेकर पहुंचा तो उनको 104 डिग्री बुखार था मैंने उनको हिलाया और मैंने कहा उठिए और आपको अब मैं पूरी कहानी कहता हूं कि आपकी पत्नी ने सुबह आपसे ऐसा कहा था उन्होंने कहा तुम्हें कैसे पता चला मैंने कहा आप अपनी पत्नी से पूछो कि उसे कैसे पता चला आपके नौकर ने ऐसा कहा था आपने नौकर को ऐसा उत्तर दिया था आपके माली ने ऐसा कहा था पोस्टमास्टर ने ऐसा कहा था आपकी चपरासी ने ऐसा कहा था और आपने ये ये उत्तर दिए थे ये बुखार झूठा है ये मनोकल्पित है मगर उन्होंने कहा कि मनोकल्पित कैसे हो सकता तुम कहते हो तो बात समझ में आती क्योंकि तुम पूरी कहानी कह रहे हो सुबह से शाम तक की मगर डॉक्टर ने भी देखा है और डॉक्टर ने थर्मामीटर भी लगाया मैंने कहा अब डॉक्टर को मैं कहता हूं कि फिर थर्मामीटर लगाया बुखार उतर गया है जैसे ही यह कहानी पूरी साफ हो गई धारणा छिन्न भिन्न हो गई बुखार विदा हो गया उस दिन से उनके जीवन में एक क्रांति हो गई वो जो निरंतर रोग ही रोग लगाया रखते थे वो काफी मात्रा में कम हो गए क्योंकि जब भी वो कहें लोग हंसने लगे जब भी वो कहें कि रात भी ठीक नहीं रहे उनकी पत्नी कह कि तुम रहनी तो ये बात तुम ये अपने भीतर ही रखो बात यह तुम किसी और को बताना उनका नौकर भी न माने उनका माली भी न माने और यह खबर पूरी यूनिवर्सिटी में फैल गई कि इस तरह का हुआ और इनको 104 डिग्री बुखार चढ़ा उनको असली में भी बुखार चढ़े तो उनकी पत्नी डॉक्टर ना बुलाया कि तुम रहने दो कोई प्रयोग कर रहा होगा यह सब तुम्हारा ख्याल है जब तुम्हें ख्याल से आ सका था तो ख्याल सही ही उतारो और ख्याल से उनका बुखार उतरने लगा उनकी सर्दी जुकाम कम होने लगा जब दो साल बाद मैंने विश्वविद्यालय छोड़ा तो मुझे विदाई में उन्होंने जो पार्टी दी थी उसमें उन्होंने ये कहा कि सबसे बड़ा धन्यवाद तो मैं इस बात कर देता हूं कि मेरी कम से कम सत्तर प्रतिशत बीमारियां खत्म हो गई क्योंकि मुझे खुद ही हंसी आने लगी कि जब मैं बातचीत मान के और 104 डिग्री बुखार चढ़ा सकता हूं तो कौन जाने सच्चा है कि क्या झूठा हो क्या सच्चा मुझे कुछ पक्का ही नहीं रहा लोगों से हम पूछते हैं मैं कौन हूं ऐसा साफ नहीं पूछते नहीं तो लोग पागल समझेंगे मगर बड़े तरकीब से हम पूछते हैं परोक्ष रूप से पूछते हैं कोई कह दे कि आप बड़े सुंदर कि आप बड़े बुद्धिमान कि आप बड़े ज्ञानी कि आप बड़े पुण्यात्मा कि आप बड़े महात्मा वो महात्मा भी तभी तक महात्मा है जब तक उसको महात्मा कहने वाले लोग वो भी 104 डिग्री बुखार इसलिए महात्मा डरता है उसके शिष्य कहीं छिटक ना जाए नहीं तो वो बुखार उतरने लगेगा वो महात्मा गिरी जाने लगेगी अगर उसका शिष्य किसी और के पास चला जाता तो आग बबूला हो जाता है डरता है घबड़ाता है भगवान दास भारती ने लिखा है कि मैं आचार्य तुलसी को मिलने गया बस वो एकदम आपके संबंध में उलझल उल बातें कहने लगे कहेंगे पहले तुम तो उनके भक्त थे शराबक्त थे उनका एक ग्राहक हो गया और मेरे जैसे आदमियों की बड़ी झंझट है झंझट यह है कि हमें किसी न किसी के ग्राहक लेना ही पड़ेंगे क्योंकि लोग पहले ही से किसी न किसी दुकान के हिस्से तो मेरे जैसे लोग जब भी पैदा होंगे उनकी ये झंझट रहेगी कोई मुसलमान है कोई हिंदू है कोई ईसाई है कोई जैन है कोई आस्तिक है कोई नास्तिक है कोई कम्युनिस्ट है मुझे तो किसी ना किसी दुकान से ग्राहक खींचने ही पड़ेंगे वो जो नास्तिक है उसका भी धर्म है नास्तिकता कुछ नास्तिक मेरे आस पास आके सन्यासी हो गए तो उनका ग्रोह नाराज है कम्युनिस्ट पार्टी नाराज है मुझ पर क्योंकि मैंने कुछ कम्युनिस्टों को सन्यासी बना दिया तो अब वो मार्स की फिक्र नहीं करते अब वो मार्स को कोई आप तो नहीं मानते अब दास कैपिटल उनकी बाइबल ना रही हालांकि कम्युनिस्टों को तो खुश होना चाहिए कितने लोगों को लाल रंग दिया मगर वो भी नाराज मुझे तो किसी न किसी का ग्राहक छीनना पड़ेगा ये मजबूरी बुद्ध आए उनको किसी न किसी का ग्राहक छीनना पड़ा जिसस आए उनको किसी न किसी का ग्राहक छीनना पड़ा जिनके ग्राहक छिन जाएंगे वो तो तमतमाएंगे ये बिल्कुल स्वाभाविक है क्योंकि ग्राहकों के आधार पर ही उनकी महात्मागिरी है उनकी साधुता है इसलिए जिसके पास जितनी बड़ी भीड़ है जैसे ईसाई कह सकते एर्नाल्ड ने बहुत अद्भुत किताब लिखी है बुद्ध पर लाइट ऑफ एशिया किताब प्यारी बुद्ध पर लिखी गई श्रेष्ठतम पुस्तकों में एक लेकिन अर्नाल्ड है ईसाई इसलिए लाइट ऑफ द वर्ल्ड नाम नहीं दे सका किताब को लाइट ऑफ एशिया लाइट ऑफ वर्ल्ड दुनिया का प्रकाश वो तो जीसस एशिया का प्रकाश फिर अर्नाल्ड ने दूसरी किताब लिखी क्योंकि ईसाई पीछे पड़ गए कि तुमने जब बुद्ध पर ऐसी किताब लिखी तो जीसस पर उसको उसने नाम दिया लाइट ऑफ द वर्ल्ड विश्व का प्रकाश हालांकि दूसरी किताब में जान नहीं है पोछ दम नहीं पहली किताब तो बहुत अद्भुत है क्योंकि दूसरी किताब तो लिखी है लिखवाई गई चेष्टा है पहली किताब सहज उतरी एर्नाल्ड प्रेम में पड़ गया बुद्ध के मगर फिर भी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि कह सके उनको विश्व का प्रकाश एक जैन ने किताब लिखी बुद्ध और महावीर पर तो लिखा भगवान महावीर एवं महात्मा बुद्ध किताब को नाम दिया मैंने उनसे पूछा कि दोनों को भगवान लिख देते तो कुछ बिगड़ता था या दोनों को महात्मा लिखते तो भी ठीक था उन्होंने कहा आप कहते तो ठीक है मगर महावीर भगवान है बुद्ध यद्यपि काफी पहुंचे हुए पुरुष हैं मगर हैं महात्मा है अभी भगवान नहीं पैदायसी जैन संस्कार बुद्ध को कैसे भगवान दुकानें बटी हुई हैं महात्माओं की भी और उनका महात्मापन भी औरों के आंखों पर निर्भर है इसलिए महात्मा तुमसे डरते तुम जैसा कहो वैसा करते तुम कहो पांच बजे उठिए तो पांच बजे उठते तुम कहो तीन बजे उठिए तो तीन बजे उठते तुम कहो शाम को नौ बजे सो जाए तो नौ बजे सो जाते तुम कहो एक दफा भोजन करी, एक दफा भोजन करते तुम जैसा कहो क्यों क्योंकि तुम्हें राजी रखना पड़े तो ही तुम उनको महात्मा बना रहने दोगे नहीं तो उनका महात्मापन गया जरा तुम्हारे नियम के विपरीत हो जाए कि बात खत्म हो गई तुम्हें जरा पता चल जाए कि मुनि महाराज रात को पानी पी लिए। खात्मा हो गए रात और मुनि पानी नहीं पी सकता रात भर प्यासा रहे और पानी के संबंध में चिंतन करे यह स्वीकार पानी ही पानी सोचे रात भर सपनों में सरोवर के सरोवर पी जाए यह स्वीकार मगर एक गिलास भर पानी नहीं पी सकता 24 घंटे भूखा है और भोजन के संबंध में ही विचार करें ये स्वीकार लेकिन दो बार भोजन नहीं कर सकता और इसलिए एक बार में जैन मुनि इतना भोजन कर जाते कि उनकी तोने निकल आती अब यह बड़े चमत्कार की बात है दिगंबर जैन मुनि की तोंद अगर है तो फिर इस दुनिया में कोई तोंद से नहीं बच सकता जो एक ही बार भोजन करता हो 24 घंटे में और दिगंबर जैन मुनि को बैठ के भी भोजन करने की आज्ञा नहीं खड़े होकर ही भोजन करना होता है वो करपात्री होता है उसे हाथ में ही लेकर भोजन करना होता क्योंकि बैठ के आराम से भोजन करो तो ज्यादा कर जाओ खड़े खड़े थकी जाओगे कितना भोजन करोगे खड़े खड़े ज्यादा भोजन किया भी नहीं जा सकता और फिर हाथ में लेके भोजन करना है मगर फिर भी तुम दिगंबर जनमुनी की तोन देखोगे बड़ी हैरानी की बात है ज्यादा खा जाता है तुमने मुक्तानंद के गुरु नित्यानंद की तस्वीर देखी मैं नहीं समझता किसी आदमी की दुनिया में इतनी बड़ी तोंद कभी रही हो ऐतिहासिक तों ऐसा कहना कि नित्यानंद की तोंद है गलत ज्यादा ठीक होगा कहना कि तोंद के नित्यानंद नई तस्वीर देखियो तो देखने योग्य देखना तोंद ही तो है मात कर दिया मुक्तानंद के गुरु ने दुनिया के सब गुरुओं को आखंडानंद इत्यादि इत्यादि मगर क्या नित्यानंद के मुकाबले पता नहीं क्यों दुनिया में किताबें छपती हैं विश्व रिकॉर्ड उनमें क्यों नित्यानंद की तस्वीर अब तक नहीं छपी है यह हैरानी की बात है कोई सबसे तेज दौड़ता है कोई सबसे ज्यादा तैरता है कोई सबसे ज्यादा साइकिल चलाता है ये छोटे मोटे काम और इस बेचारे ने जिंदगी भर मेहनत करके ऐसी तोंद पैदा की है और इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं यह बात अनुचित है, अन्यायपूर्ण मैं इसका विरोध करता हूं जब से मैंने नित्यानंद की तो देखी तब से मैं महात्माओं की जब भी तस्वीरें देखता हूं तो पहले ये देखता हूं कि तोंद है या नहीं मगर नित्यानंद का कोई मुकाबला नहीं बेजोड़। ये कैसे होता होगा और इन सबको कहा जाता अल्पाहारी, उपवासी एकाहारी? व्रत रखते हैं कुछ इसमें से दुखदहारी होते हैं वो दूध ही दूध लेते और कुछ दूसरा नहीं मगर इनके शरीर की हालत तुम इनसे जो करवाते हो वो करते हैं। बुद्धत्व का पहला लक्षण ये है कि श्रावक किसी बुद्ध को चला नहीं सकते वो अपने ढंग से चलता है अपने ढंग से जीता है वो किसी का गुलाम नहीं उसे पता है कि वो कौन है तुमसे पूछता नहीं इसलिए तुम पर निर्भर नहीं वो जानता है कि वो कौन है तुम्हारे दर्पण में अपने चेहरे को उसे देखने की जरूरत नहीं उसने अपने मौलिक चेहरे को देख लिया है तुम ख्याति के लिए इतने दीवाने इसलिए होते हो कि यही एक रास्ता है अपने को भरने का कि मैं कौन मैं कौन दुनिया कहती कि मैं साहित्यकार हूं कवि हूं लेखक हूं चित्रकार हूं धर्माचारी हूं दार्शनिक हूं जरूर होगा नोबल पुरस्कार मिल जाए तो भरोसा आ जाए कि बिल्कुल ठीक बात है कि मैं हूं कुछ यह झूठा उपाय है स्वयं को जानने का स्वयं को जानने का सच्चा उपाय तो ध्यान है बाहर नहीं दूसरे की आंख में नहीं देखना अपनी आंख बंद करनी ताकि बाहर का सब दिखाई पड़ना बंद हो जाए सुना कल पलटू को पलटू ने कहा मेरी बात वो समझे तो आंख का अंधा हो बड़ी अद्भुत बात कही पलटू ने किसी ने नहीं कही ऐसी बात जीसस ने भी कही है यही बात लेकिन और ढंग से कहिए जीसस ने कहा है जिसके पास आंखें हो वो मुझे देखे और जिसके पास कान हो वो मुझे सुने मतलब तो उनका भी यही है मगर वो भी पलटू के ढंग से नहीं कह सके पलटू के कहने का ढंग निश्चित अनूठा है सधुकड़ी है जैसा साधु का होना चाहिए जीसस ने थोड़ी सौम्यता कि जिसके पास आंखें मुझे देखे पलटू कहता है जो अंधा हो वो मुझे देख सकता है जीसस का भी मतलब यही है कि बाहर देखने वाली आंखों से तुम तो मुझे ना देख सकोगे भीतर देखने वाली आंख चाहिए मगर पलटू बहुत सीधा कह रहे हैं सीधा साफ कि बाहर से तो अंधे हो जाओ बाहर का कुछ मत देखो तब तुम मुझे देख पाओगे बाहर के लिए तो बहरे हो जाओ तब तुम मुझे सुन पाओगे एक तो रास्ता है कि हम दूसरों से पूछते फिरें कि मैं कौन हूं वो झूठा और गलत रास्ता है उस रास्ते पे मृत्यु आएगी क्योंकि तुम जो अपनी प्रतिमा बनाओगे कि मैं कौन हूं वो झूठी प्रतिमा होगी मौत में वह प्रतिमा गिरेगी जब संयोग टूटेगा शरीर और आत्मा का वो प्रतिमा खंडित हो जाएगी तब तुम्हारा विश्वख्याति तुम्हें बचा नहीं सकेगी तुम्हारा यश तुम्हारा गौरव तुम्हारी नोबल प्राइज कुछ काम नहीं आएगी तब सब कचरा हो जाएगा लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी अब पछताए होत का जब चुड़िया चुप गई खेत एक दूसरा रास्ता है आंख बंद करो भीतर उतरो तलाश करो कि मैं कौन हूं इतना तो तय पर कौन हूं मैं कौन हूं यह पूछते चलो तुम्हारा ध्यान का यह मंत्र बन जाए कि मैं कौन हूं मैं कौन शब्द में पहले दोहराना फिर धीरे धीरे शब्द को छोड़ देना और सिर्फ भाव में यह गूंज रह जाए मैं कौन सिर्फ भाव बन जाए ये कि मैं कौन उतरते उतरते सीढ़ियां स्वयं की एक दिन प्रश्न खो जाएगा तुम अपने आमने सामने खड़े हो तुम देख लोगे उसे जो तुम हो उसी दिन शरीर और तुम अलग अलग हो गए असली मौत घट गई इस मृत्यु को ही हम संबोधि कहते हैं समाधि कहते हैं। फिर दूसरी मौत जब घटेगी घटेगी उसका कुछ मूल्य नहीं है दूसरी मृत्यु में भी तुम जानोगे ये भी सिर्फ संयोग टूट रहा है मैं रहूंगा देह भी रहेगी इसका जल जल में खो जाएगा मिट्टी मिट्टी में खो जाएगी पवन पवन में खो जाएगा इसके पांच तत्व पांच तत्वों में लीन हो जाएंगे कुछ नष्ट नहीं होगा और मेरी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी कुछ नष्ट नहीं होगा यहां ना तो कुछ विनष्ट होता है जगत में न कुछ निर्मित होता है इस जगत में जितना है उतना ही है नया कुछ बनता नहीं पुराना कुछ नष्ट नहीं होता है सिर्फ संयोग बनते और मिटते मृत्यु रामनारायण सबसे बड़ा झूठ है लेकिन ध्यानी को पता पड़ता है गैर ध्यानी को पता नहीं पड़ता गैर ध्यानी को तो बहुत बार मरना पड़ता है ध्यानी एक ही बार मरता है ध्यान में उसके बाद सब मृत्यु झूठ हो जाती है अंतिम प्रश्न मैं विवाह से इतना भय क्यों खाता हूं सुधा कर और क्या करोगे विवाह <laughs> से भय ही खाया जा सकता है पत्नी की मृत्यु के दो वर्ष बाद ही चंदुलाल का भी देहावसान हुआ चूंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में न बड़े पाप किए थे न बड़े पुण्य इसलिए उन्हें स्वर्ग नरक में चुनाव की छूट मिली परलोक कार्यालय के पूछताछ विभाग वाले क्लर्क से बाहर जाकर उन्होंने पूछा कि भाई आज से दो साल पहले श्रीमती चंदूलाल की मृत्यु हुई थी क्या आप कृपा कर बताएंगे कि वे स्वर्ग गई या नर्क क्लर्क ने खाते बी पलट कर बताया श्रीमती चंदूलाल हिसाब किताब में कोई बड़े पाप पुण्य न होने के कारण उन्हें भी कहीं जा, जाने की स्वतंत्रता दी गई थी और जैसा कि सभी चुनते हैं उन्होंने स्वर्ग चुना वे आजकल स्वर्ग में रह रही ऐसी बात है चंदूलाल ने हरबड़ी में कहा तो फिर मुझे जल्दी से नरक में भेज दीजिए डब्बू जी एक दिन मुल्ला नसुद्दीन से पूछ रहे थे अच्छा यह तो बताओ बड़े मियाँ कि जिस प्रकार हम अविवाहित और विवाहित स्त्री को बड़ी ही आसानी से पहचान लेते हैं क्योंकि कुंवारी स्त्रियों की मांग में सिंदूर नहीं होता और विवाहित स्त्री की मांग में सिंदूर होता है क्या इसी प्रकार से अविवाहित और विवाहित पुरुषों को भी अलग अलग पहचाना जा सकता है मुला नसुद्दीन बोला भाई डब्बू जी पहचान बड़ी ही सरल है सुनो कुंवरे पुरुष की कमीज पर बटन नहीं पाए जाते और जो विवाहित पुरुष होता है उसके शरीर पे बटन तो बटन कमीज तक नहीं पाई जाती घबराते हो स्वाभाविक है मगर घबराने से कुछ भी नहीं होगा गुजरना पड़ेगा इस पीड़ा से गुजरना पड़ेगा क्योंकि बिना पीड़ा के घबराते भी रहोगे और रस भी बना रहेगा रसी ना होता तो प्रश्न क्यों उठाते घबराहट अभी अनुभव की नहीं है घबराहट अभी स्वानुभव नहीं है इसलिए प्रश्न उठ रहा है मन में आकांक्षा है गुजरो नाक समय ना कमाओ जितने जल्दी गुजरे उतना अच्छा क्योंकि जितने जल्दी गुजर जाओ उतने जल्दी बाहर आ जाओगे सुधाकर विवाह भी एक पाठ साला है जो तुम्हें एक बड़ा पाठ देती है कि दूसरे से तृप्ति नहीं हो सकती और दूसरे से आनंद नहीं मिल सकता और ये एक बहुत बड़ा पाठ है क्योंकि इसका दूसरा पहलू है कि आनंद स्वयं से ही मिल सकता है स्वयं में ही मिल सकता है आज इतना है